अध्ययन की तीन जो स्टेप्स हैं, उनको स्पष्ट अध्ययन की हमने जो किया है जैसा हम अस्तित्व में अध्ययन किया है ना? पहले दृश्य को देखा दृश्य में वस्तु होता ही है, व्यापक भी एक दृश्य एक एक भी दृश्य है पहला ये समझ में आया मैं दर्शक हूं मैं ये दोनों को देख रहा हूं इसको मैंने पहचाना ये बात शायद है हर विद्यार्थी के लिए जरूरत है ठीक हो गया एक, एक बात यहां पट गई दूसरा बात आई जब जीवन को देखा ठीक है जीवन क्रियाकलाप को देखा जीवन का स्वरूप को देखा जीवन का लक्ष्य को देखा जीवन शक्ति बल को देखा ये जीवन ज्ञान यही है ये पता चला और इसका ज्ञाता जीवन ही है मैं यही हूँ ज्ञाता ये आया अस्तित्व के साथ दृष्टा जीवन के साथ ज्ञाता ज्ञेय के बारे में आगे तो पूरा साह अस्तित्व ही ज्ञेय है ये आया उसी के साथ में मानवीयता पूर्ण आचरण एक त्वासहित व्यवस्था के रूप में हर एक में है ये बात निकल के आई संपूर्ण व्यवस्था है व्यवस्था में भागीदारी है मानव को व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी होने के लिए ज्ञान भी चाहिए दर्शन भी चाहिए ठीक है आचरण भी चाहिए ये बात आई इस ढंग से हमने पढ़ाई ये पढ़ाई मैं समझता हूँ अभी आगे पीढ़ी को भी यही पढ़ाई चाहिए एक स्टेप तो पहले स्टेप में तुम विद्यार्थी को ये ज्ञान देना जरूरी है भाई तुम समझने समझने योग्य व्यक्ति समझने योग्य विद्यार्थी तुम समझ सकते हो ये भरोसा दिलाना अध्यापक का पहला काम अध्ययन कार्य का पहला स्टेप यह होगा उसके बाद कोई न कोई भाषा विधि होगी चाहे इंग्लिश में पढ़ाओ हिंदी में पढ़ाओ उसमें पढ़ाओ इसमें पढ़ाओ ठीक है और कोई न कोई भाषा में तो आप पढ़ाओगे ही भाषा एक भाग है किसके लिए अध्ययनकारी के लिए, लिए। भाषा में अभी तक अपन सोचते रहे व्याकरण भाषा को नियंत्रित कर सकता है करता है अभी की अवधारणा यही है और संस्कृत भी वैसे ही मानता है तो हमारे अनुसार इसको इसको बदल दिया वस्तुबोध होना ही भाषा का नियंत्रण है राइट बोले सर कहाँ से पल्स कहाँ से बदल दिया तो वस्तुबोध यदि नहीं होता है व्याकरण को तुम कुछ भी लगाते रहो क्या हो जाता है भाई शब्द की हेरासरी होती रहेगी वस्तु तो पकड़ना ही नहीं ये बात नहीं नहीं रक्षा डुक शंकराचार्य जी भी इस बात को गा के गया तुम तो व्याकरण की छंद कुछ भी नहीं काम करेगा दद्दा ज्ञान ही करेगा बोल के गए वो ज्ञान के बारे में अध्यात्म ज्ञान को बताया अध्यात्म को बताया व्यवहार से कोई लेनदेन नहीं है बात ऐसा बात सब हो गई ये बात पूरा हो गया ना यहाँ हम पहुँच गए तीसरा स्टेप वस्तु बोध तो शब्द के बाद वस्तु बोध यदि होता है शब्द का अर्थ वस्तु है वस्तु बोध हो जाता है तब हमारा अध्ययन हुआ यदि वस्तु बोध नहीं हुआ है तो शब्द तक हम रह जाएंगे ठीक है ना मैं? शब्द तक भी हम तब तक पहुंच नहीं पाएंगे जब तक हम समझ सकता हूँ हम प्रमाणित हो सकता हूँ हम आदमी ही एकमात्र वस्तु है जो ये समझ सकता है प्रमाणित हो सकता है ये हैसियत को यदि हम उभारेंगे नहीं है शब्द भी ठीक से सुनेगा आदमी ऐसा भरोसा कही नहीं जा सकता इस से अध्ययन का तीन स्टेप बताया पहले परस्परता में विश्वास उसके बाद शब्द का प्रयोग श्रवण उसके बाद शब्द से इंगित वस्तु का बोध ये तीन तीन स्टेप में अध्ययन सार्थक होता है इसमें कोई स्टेप को छोड़ा नहीं जा सकता ये बेकार है ऐसा नहीं है इतना पहले स्टेप अंतिम छत नहीं है हमको वस्तुबोध होने से ही हम अंतिम स्टेप में पहुंचे स्टे, वस्तुबोध होने के बाद प्रमाणित होने के लिए प्रवृति उसके बाद संकल्प संकल्प के बाद प्रमाणीकरण व्यवहार में यह एक सारा काम आता ठीक है इस ढंग से अध्ययन का तीन स्थिति को मैंने देखा है इसकी आवश्यकता पर आप हम आगे चल करके संवाद होगा और निर्णय होगा यदि आवश्यकता है तो इसको पूरा बरकरार रखा जाए ठीक है